नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आज करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आज हम लोग एक विजिट कर रहे थे माधव यूनिवर्सिटी में और जहां पर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बोला बिल्कुल आइए आप स्वागत है आपका तो अभी हम उनके साथ में बैठे हुए हैं आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमनिट्री एंड सोशल साइंस का तो आज हम लोग उन्हीं से बात कराते हैं और सोशल साइंसिस में और ह्यूमेनिटीज़ में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं और किस तरह का बच्चों को जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे यहाँ सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय संकाय में हमारे यहाँ अलग अलग रूप से सारे डिपार्टमेंट वाइज काफ़ी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है कॉन्फ्रेंस में भी अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए सभी विषयों को संदर्भित करते हुए विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जैसे कि अभी हाल ही अपने 16 और 17 तारीख को हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हुई थी उसमें हमने डिजिटल लर्निंग एवं टीचिंग मेथड के ऊपर हमने फोकस किया था जिसमें यह बताया गया था कि जो पुरानी ब्लैकबोर्ड पद्धति वगैरह है उन सबसे हट कर, आज कर विद्यार्थी चा, यह चाहता है कि उसको डिजिटल रूप से पढ़ाया जाए उसको सारे किस तरह से उनको अपने पीपीटी के माध्यम से या उनको यूट्यूब के माध्यम से सोशल साइट के माध्यम से उनको किस तरह से पढ़ाया जाए तो उसके ऊपर हमने पूरा दो दिन यही एक न, आ, नेशनल लेवल का सेमिनार रखा था जिसमें सभी अलग अलग अपने आ, कोटा विश्वविद्यालय से हमारे बीच में आए थे प्रमोद आमेटा सर उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया और इसी तरह से यहाँ गुजरात और राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों के शिक्षा विदाएं थे जिन्होंने शिक्षा के बारे में और आधुनिक बच्चों की क्या डिमांड है उसको क्योंकि कोरोना के बाद में बच्चा क्लासों में बैठ के और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना बहुत कम पसंद करता है तो उसको किस रूप से डिजिटल रूप से हम उनको अवेयर कर सकते हैं और उनको शिक्षा से जोड़ सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया इसके अलावा भी हमारे यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर या जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है और उसके अंदर बच्चों को अलग अलग रूप से यहाँ की अलग जैसे कि सिरोही जिले की धरोहर के बारे में भी बताया जाता है यहाँ कई ऐसे इतिहास छुपे हुए हैं जिसके बारे में यहाँ पे अगर लिखित रूप से दस्तावेज उपलब्ध नहीं है लेकिन इनको बेसिक जानकारी देकर यहाँ से जुड़े हुए इतिहास और विभिन्न प्रकार की यहाँ की घटनाओं से अवगत कराया जाता है हम समय समय पर परमाकुमारी से जुड़ते रहते हैं और उनके माध्यम से भी हम बच्चों को कई प्रकार के संदेश देते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि ये जो मानवता और सोशल साइंस की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आता है कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ सीनारो बिल्कुल अलग हो जाता है और पढ़ाई करते तो लगता है कि चलो बहुत अच्छा काम हो सकता है एक मेंटलिटी तैयार रहती है लेकिन वहाँ धरातल पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है तो वहाँ पर कैसे हम इसको ओपअप करें ब्रिज बनाएँ उसके बारे में आपके विचार क्या है आपके आइडियाज़ क्या है कैसे हम लोग इन चीज़ों को लोगों के साथ जोड़ के उनकी सेवा कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया सवाल किया रमेश जी आपने और अगर इस तरह से अगर हम कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ की बेसिक नॉलेज को अगर हम गहन करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ के लोकल लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है और लोकल लोगों में से उन एजड पर्सन से जो उस घटना से यहाँ वहाँ के वाकया से वाकिफ होते हैं तो उनके द्वारा हमें सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और वहाँ में वास्तव में देखो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताना नहीं चाहते लेकिन कई लोग ये होते हैं कि हमारे यहाँ पुरानी इस तरह से होता था तो उनसे जो बेसिक नॉलेज मिलता है और उस नॉलेज के द्वारा आज के बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उनकी अनुभवों को साझा करने में भी हमने को सरलता रहेगी सर चलिए बहुत ही सुंदर आपने बात बताई कि कैसे हम लोग जो हैं एक हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं और उनके विचारों को लेकर हम अपना एक आइडिया लेकर कर हम लोग काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो है एक रैपो बन जाता है एक कनेक्शन बन जाता है और हम लोग मिल जो है लोकल लोगों से मिलकर हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं ये आपने बताया और एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सारी जनता को जो आपको अभी सुन रहे हैं मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि वास्तव में यहाँ संस्थाओं को आगे आना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को जिन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है या जानकारी नहीं है तो उन लोगों के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से उनको जानकारी प्रदान की जाए लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को आगे लाया जाए ताकि वो अपने विचारों को रखे और उनके विचारों को अपने पास में आएगी तो कोई ना कोई नवीन तथ्य उभर कर सामने आएगा और वो आने वाले समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा चलिए डॉक्टर महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना समय और बहुत ही सुंदर अनुभव साझा करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें जो है लोकल लोगों से संपर्क करना चाहिए और उनका अनुभव जो है हम सभी को कहीं ना कहीं रिसर्च करने में शोध करने में आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है ये आपने बताया तो चलिए मित्रों आज के एपिसोड में आशा करूंगा हमारा विजिट ये महादुर यूनिवर्सिटी का और महेंद्र सिंह जी से बातें करके जो कन्वर्सेशन हुआ जो बातचीत हुआ वो आपको पसंद आया हो तो जरूर हमें मैसेज करके अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करें और ढेर सारी खुशियों के साथ सलाम नमस्ते हमारण सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो खोज दूर दूर तेरे भीतर छुपा नूर। दिल की खोल ले खुद से खुद का मिलन कर ले सुख का सागर घर में पान का बड़ी पर... सो में बसा जोगी दिल से सुन वो संगीत हर धड़कन में बसा है प्यार तेरे भीतर ही संसार सुख का सागर घर में पाया अहन का पर